तो श्री नमस्कार नमस्कार संजय जी कैसे हैं आप बस बहुत बढ़िया हम लोग नए साल में मिल रहे हैं नए नई खुशी और नए उमंग के साथ बिल्कुल तो नए वर्ष में नए जोश से करते हैं ये काम और शुरू करते हैं अपना पॉपकास्ट हिंदी आ, नए दशक के नाम अरे वाह क्या बात। नए दशक <laughs> के नाम 2020। जी चलिए साहब इस बार हम लोगों बा, हो सकता है की इस बार हम लोग का विजन जो है वो ट्वेंटी हो जाए इसमें इस दशक 2020 की बात तो 30 साल पहले करते थे अब तो आगे, तो और आगे की, बात की करते हैं। <laughs> बिल्कुल, बिल्कुल। तो श्रुति जी बताइए आज की चर्चा जो है वो किस तरह से उसका आगाज किया जाए शुरुआत की जाए और आप बताइए कैसा तो, कैसा पहले बताइए आपको कैसा रहा नया साल और नया सब कुछ पुराने साल सब बेहतरीन रहा पूरा परिवार घर पे था तो सबके साथ समय बिताकर बड़ा अच्छा लगा आ, पर आ, आ, आपने जब पॉडकास्ट फिर से शुरू करने की बात की और कहा कि अपनी मातृभाषा जो है वो कहीं आ, हम लोगों के उपयोग में एक बड़ा परिवर्तन आ गया है और भाषा आ, का एक आ, नया रोल हो गया है जिस भाषा को जानते थे और जो भाषा हम लोगों ने अपनाई है यहाँ उन दोनों में कहीं समन्वय बिठाना हम लोगों की कोशिशदारी रही है पर वो कहीं मुश्किल बैठा है तो इस चर्चा ने बहुत बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न भिन प्रकार के इमोशंस को जगा दिया और बचपन की यादें फिर से ताजा हो गई तो आप बताइए कि आपने इस विषय को मुद्दा बनाने का कैसे सोचा तो हाँ तो बड़ा बड़ा मजेदार किस्सा ये है कि ओवर द न्यू ईयर जब हम पार्टी वगैरह चल रही थी तो हम लोगों ने ऐसी वार्तालाप होने लगा कि जब हमारी मदर टंग जो है वो अदर टंग बन जाती है तो क्या होता है मतलब जैसे कि हम लोग भारत से आए हमारी मातृभाषा तो खैर भगवान कृपा से हिंदी थी और हम लोगों ने उसको काफी दूर तक करीब 25 तीस साल अपनी जिंदगी के अपने गले से लगा के रखा तो हमारी मातृभाषा जो थी वो तो बहुत पक्की हो गई हमारे सारे विचार आचार हमारा सारा व्यवहार हमारी मातृभाषा से डरमिन होता है और लेकिन अब यहाँ आकर के बच्चे जो हैं वो डिफरेंट जो है बिल्कुल एकदम अलग परिवेश में होते हैं तो वो वो कभी कभी लोग पूछते हैं कि भाई ये ये शब्द हिंदी का है या ये ये तेलुगु का है या तमिल का है मुझे पता नहीं बच्चों को तो वो वो तो फिर ये बात हुई कि हमारी मातृभाषा जब अदर अदर टंग हो जाए तो क्या क्या करना चाहिए हमको क्या कैसे उसको क्या क्या सोचना चाहिए तो ये विषय पर चर्चा होने लगी तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा विषय है हमारी पॉडकास्ट के लिए और फिर मैंने कहा मैं आपके विचार भी इसके ऊपर सुनूंगा तो फिर हम और परिष्कृत होंगे विचार मुझे ये जरूर लगता है की हिंदी भाषी जो लोग हैं वो शायद Uh, उतना प्रयास नहीं करते क्योंकि हम लोगों की आम बोलचाल की भाषा तो काफी खिचड़ी भाषा हो जाती है और जहाँ पर जिस भी प्रदेश में रहते हैं मैं भारत के कई uh, अलग प्रांतों में रही हूँ तो हर जगह की भाषा और uh, uh, भाषा का इंटोनेशन वो सब कहीं ना कहीं मिलता जाता है तो अंग्रेजी के शब्द हैं उर्दू के शब्द हैं तमिल के शब्द हैं मराठी के शब्द हैं पंजाबी तो मतलब जब किसी से कुछ या तो पार्टी की बात हो या गाली गलौज की बात हो तो पंजाबी फूट ही जाती है तो इतनी सारी भाषाओं का जो समिश्रण है वो हम लोग खुद लेकर चल रहे हैं तो अपनी अगली पीढ़ी से ये उम्मीद करना कि वो बिल्कुल आ, आ, सही मायने में भाषा को समझ पाएंगे और क्योंकि वो लोग हर तरह की भाषा सुन रहे हैं और अब उन लोगों की आइडेंटिटी जो है वो एक अलग तरह की आइडेंटिटी बन रही है कि वो पूरे साउथ एशियन आइडेंटिटी को अपना मानते हैं जिसमें हर तरह की भाषा है क्योंकि अब इतनी डायवर्सिटी है हमारे आ, उस प्रांत में तो सबकी भाषा अलग है सबका बोलने का तरीका अलग है और कोई गलत नहीं है आ, कोई तो गलत। कोई गलत नहीं है गलत। तो वो वो वो सब एक कहीं मिलकर एक आ, इंडियन ओरिजिन की आइडेंटिटी बन गई है तो मुझे लगता है कि कहीं हम लोगों की जो आशा है अपनी अगली पीढ़ी से कि वो हमारी भाषा को हमारी तरह ही सुन सके समझ सके तो वो कहीं गलत होगा क्योंकि वो लोग वो लोग अब अपनी नई भाषाएं सीख रहे हैं और नए चीजों से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं नए स्रोतों से समझ रहे हैं सीख रहे हैं तो उनका और हमारा भाषा ज्ञान एक हो ऐसा आ, मेरी हाँ, नजर में तो कहीं संभव नहीं है ऐसा संभव नहीं है बिल्कुल आप सही कह रही है क्योंकि अब तो अब तो ये है कि जैसे कि अगर आप देखें दूसरे देशों को तो जैसे सिंगापुर के अंदर हॉंगकॉन्ग के अंदर उन्होंने सिंग्लिश बनाई है सिंगापुरियन इंग्लिश जी चूंकि एक आइडेंटिटी बन गई है अपने में लेकिन वो एक मिक्सचर है सिंगापुरियन चाइनीज का और तमिल है वहाँ और वो वो एक बड़ा एक मधुर एक चीज बनकर निकली है तो हो सकता है हम लोग की ऐसी भाषा बन के निकले यहाँ पर जो की हिंदुस्तानी और इंग्लिश और स्पेनिश और और भी लैंग्वेजेस को सबको मिला करके एक बने तो हाँ। हो सकता है ये सम्मिश्रण जो है वो बड़ा गजब का एक चना जोर गर्म बनकर निकले और इसका के असर जो है वो बहुत ही बढ़िया हो तो और उदाहरण देने के लिए आप चना जोर गरम का उदाहरण दे रहे हैं है? आ, मैं शायद ढेलपुरी का उदाहरण देती हूं और हमारे बच्चे कहेंगे बस पिज्जा की टॉपिंग है हाँ <laughs> क्या, क्या बात हो रही है तो यार तो मैं अभी जो है वो लखनऊ फूडी करके एक, एक एक पोर्टल है तो उस पर मैं दिखा रहा था अपनी बेटी को कि ये देखो कितना अच्छा है ये राज कचौरी है हाँ। तो मेरी बेटी कहने ली हाँ मैं जब जयपुर गई थी मैंने खाई है मुझे पता हाँ, है क्या है। हाँ। तो बड़ी खुशी हुई मैंने कहा तो पता कैसे बनती है तो उसने कहीं से रेसिपी देखी थी कुछ किया था तो वो उसको बताया मुझे कह ली कि पता है ऐसे बनती है तो मैंने कहा चलो कुछ बातें जो है वो हमारे साथ हाँ। साथ जो है वो आगे बढ़कर के बच्चों तक पहुंच जाती है खासतौर तो, पर खान पान की बातें तो हम लोगों का तरीका अलग है कि अपने बड़े बूढ़ों से सीखें उनके साथ किचन में लगकर काम करें इन लोगों के पास तो 30 सेकेंड के इतने क्विक वीडियोस होते हैं और हाँ। अपना स्ट्रेस रिलीफ के लिए बच्चे तो सब वही वीडियोज देख रहे हैं उन लोगों को ज्यादा ज्ञान है अ भिन्न भिन्न तरह के जो भारत भारतीय खान पदार्थ हैं कहा कैसे बनते हैं उन लोगों ने ज्यादा देखा होता है हम बनस्पत कि हमने क्योंकि हम केवल कुछ लोगों के एक्सपीरियंस से सीखे हुए हैं और उनके लिए तो पूरा ग्लोबल एक्सपीरियंस मायने रखता है बिल्कुल तो इसमें इसमें मुझे मजे की बात ये रही कि लगी मतलब जब मैं रिसर्च कर रहा था कि जो माँ की जो भाषा होती है जो माँ जिस भी भाषा में बात करती है चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे वो पंचमेल खिचड़ी हो चाहे वो कोई भी भाषा हो लेकिन जो माँ जिस भाषा में बात करती है वो भाषा सुन करके जो है वो बड़ा अच्छा लगता है तो वो दिल को जो है कुछ एक अच्छा सा लगता है ऐसे की जब आप कोई बात करती है कभी अपने पुराने जमाने की तो मुझे अच्छा लगता है मैं अपने पुराने जमाने की बात करता हूँ और आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ बात जो है अंतरंग कुछ बात हो रही है तो वो जो है वो वो भाषा का एक प्रभाव है तो वो वो मातृभाषा का जो प्रभाव है वो तो फिर रहेगा हमेशा जो माँ कोई भी भाषा बोले वो भाषा जो है बच्चे के बड़े करीब रहती है तो ये है कि कोई भी आप भाषा बोले लेकिन उसको अपने बच्चों तक पहुँचा दें ऐसे कि बच्चे उसको सुन करके और तो बस खुश हो जाए कि हाँ ये ये कुछ बात हुई मुझे लगता है की जब मैं बचपन मेरा बचपना जो था वो पूरा कविता लोकोक्ति मुहावरों से भरा हुआ था तो उस समय तो मैं भाषा का मतलब शब्दों का मतलब शायद ज्यादा समझ नहीं पाती थी रट्टू तोता की तरह वही बोलती थी जो माता पिता कहते थे चाहे पूरा समझ आए ना आए आ, मुझे अपना याद है कि आ, आ, शायद आ, आ, रहीम का दोहा है या कबीर का रहा होगा पर उसकी केवल एक पंक्ति मुझे याद थी जिसका बड़े बाद में मुझे दूसरी पंक्ति समझ आई कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद तो घर में छोटी मैं थी और काफी तोड़फोड़ किया करती थी तो हर बात पे बस छोटन को उत्पाद और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती थी तो मुझे ये लगता है कि इस तरह की बातें जो उन्होंने बहुत गहरा ज्ञान बांटा है पर यही कबीर के दोहे कहकर या कोई कविता कहानी सुनाकर तो कहीं वो बातें ज्यादा गहरा घर कर जाती हैं दिमाग में बनस्पत स्पिक के की वो आम बोलचाल में क्या कहते थे बिल्कुल और वो चीजें जो मुहावरे और कहावतें जैसे आपने कहा तो वो बिल्कुल गाइडिंग प्रिंसिपल बन जाते हैं लाइफ के आज मैं आ, कुछ वो ए, आ, ए, अपना ईमेल कैंपेन कर रहा था तो मैंने इतना काम कर लिया तो मैं थोड़ा मैंने अंगलाई ली मैंने कहा देखो भैया कर ले सो काम और भज ले सो रहा हम प्रिंसिपल पार्टर वो हंसने लगे बोले यार ये ये कहावत मैंने कभी सुनी नहीं मैंने कभी मेरी कहा करती थी कर ले सो काम भज सो राम तो बोले बहुत ही बढ़िया उगति है तो वो फिर गाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि लाइफ में कि अब कभी बोलते तो मुझे अपनी माँ का चेहरा याद आता कि वो ऐसे बोला करती थी और तो, नहीं ऐसा कि जो तुकबंदी करके बात कही जाती है वो दिल को ज्यादा छूती है इसके कि पूरा वाक्य निर्माण करते रहे ये वो भाषण की तरह लगता है जबकि ये जो छोटे छोटे, छोटे खासतौर पर दोहे जो वो मन में बिल्कुल बस जाते हैं तो अब आज जब मैं आपका इस प्रोग्राम के लिए मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ तो जैसे मतलब बोल, खोजने शुरू किए अपने अंतर्मन के खजाने में तो ऐसे मतलब फूटने लगे मुंह से जैसे दिवाली पर अनार फूट रहा हो तो यही यही बढ़िया बात है मातृभाषा की जब आप याद करने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि अरे वाह ये अरे तो, कितना तो, कुछ था हमारे पास जो हम भूल गए हैं तो कुछ कुछ हम शेयर कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ जी ये हाँ सबसे पहला तो मुझे ये बहुत प्रिय भी है और मुझे याद है की ये अक्सर हमारे घर में कारण अकारण बोला जाता था और वो है कि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत उपज चहुओर तुलसीदास जी ने कहा है कि मीठे वचनों से भाषा चाहे जैसी हो पर मीठी हो तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत उपज चहुओर वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर किसी को वश में करना हो तो कठोर वचनों का त्याग कर दो तब सब ठीक है तो भाषा को मीठा बनाने का मेरे माता पिता का प्रयास हमेशा जारी था बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। <laughs> बहुत बढ़िया मीठी बात बोलिए तो सब बस में बहुत बढ़िया जी, और जी। और सुनाए और बताएं सर तो आपने <laughs> का खजाना खोल दिया तो हाँ बिल्कुल मुझे लग रहा है की इसमें हाँ। बोली के बारे में एक और जो मेरे आ, आ, मुझे लगता है कि शायद मेरी दादी कहती थी तो इन दोहों में कहीं भ्रज भाषा कहीं अवधि वगैरह का मिश्रण है और फिर हम लोगों ने जो अपने विद्यालयों में पढ़ी थी वो आ, इन इनका हिंदी रूपांतरण हो जाता था कहीं सरल बनाने के लिए तो कोई कहावत या कोई दोहा अगर मुझसे कहीं गलत कहा जाए या आपको अलग याद हो तो उसके लिए पहले से मैं क्षमा मांगती हूँ क्योंकि लोग बड़े खास तौर पे जो पुरानी बातों को लेकर सेंसिटिव हो जाते हैं कि ये हमने तो ऐसे जाना था और आपने सही नहीं बोला तो <laughs> बोली के बारे में है कि बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी जो कि... कोई बोले जानी हाँ और मैंने बोल इसलिए बोला कि वो मेरे नानी दादी वो ऐसे बोलो कभी नहीं कहती थी बोलो बिल्कुल वो आ आगे। हम आगे। बिल्कु, बिल्कु, का बोले तो तरह से है तो बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी तराजू तोल के ही माने हृदय हृदय तराजू में तोल के ही तराजू तौल के, आगे। रिदे। रिदे आगे। के, तौल के। तब मुख बाहर आनी यानी अपने हृदय के तराजू में तोल कर देखिए हर बात जो आप कहना चाहते हैं तब फिर मुंह से बाहर आनी चाहिए क्योंकि अगर आपके दिल को कोई बात कचोटेगी या चोट पहुंचाएगी तो फिर ऐसा संभव है कि वो दूसरों को भी बुरी लगे बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया देखिए कितनी कितनी वजह आप कह रहे थे कि तो बंदी के साथ जो बात होती है तो उसका जो असर है वो कितना अच्छा होता है हाँ और बिल्कुल मतलब उसका और मरण भी उसका जो आ, आ, उसकी जो मिठास है और मिठाई हाँ। है उसमें जो छिपी हुई वो कहीं अंदर छू जाती है मन को खुश कर जाती है तो यही बात अगर मैं आपसे कहूँ कि आप थोड़ा सोच समझकर बोलिए और अपनी बात हाँ। को पोल मोल हाँ। कर बोलिए तो आपको बहुत बुरा लगेगा हाँ अजीब लगेगा <laughs> उक्ति जो है वो कहेगा और उसका अगर आप कहें कि भाई ये तो मेरी दादी कहती थी या फिर माता कहती थी तो फिर देन उसका एक एक प्रभाव अलग होता है मातृभाषा का प्रभाव है वो मतलब और और सुनाए और बताया और, बताएं। <laughs> और एफ, अब अब अगली बात जो आ रही है वो वो जो अभी तक हम बात कर रहे हैं उसको कहीं काटती भी है क्योंकि अच्छा। कहते हैं अति का भला न बोलना अति अच्छा। का मतलब एक्सेसिव अति का भला न बोलना अति की भली न चुप अच्छा। कि बहुत ज्यादा ना बोलो ना बहुत ज्यादा चुप रहो अच्छा। अति का भला ना बरसना लाइक बहुत बारिश हो जाए तब भी प्रॉब्लम है बाढ़ आ सकती है अति की भली ना धूप अगर बहुत ज्यादा धूप हो गई तो सूखा पड़ सकता है तो कुछ भी बहुत ज्यादा मात्रा में ना करो ना बहुत बोलो ना बहुत चुप रहो और ये बात मुझे बड़ी अखरती थी कहीं जब मैं छोटी थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं जब भी ताबड़तोड़ बोलती थी बिना सोचे समझे तो रोक तो लगती थी कि सोच के बोलो अपने हृदय के तराजू में तोल के बोलो और जब चुप हो जाती थी और मन में इतनी कुंठाएं और विचार सब अंदर ही अंदर पनपते रहते थे तो सब कहते थे कि चुपचाप नहीं बैठना चाहिए अपना जो मन में है वो सबके साथ बांट लेना चाहिए तो मुझे समझ नहीं आता था उस समय अब दोनों दोहों का मतलब समझ आ रहा है थोड़ा जीवन में अपने अनुभव हुए हैं तो लगता है कि हर दोहे का अपना एक जैसे हिंदी फिल्मी गानों का अपना एक समय होता है और हर स्थिति के लिए हर परिस्थिति के लिए बने हैं वैसे ही ये दोहे भी आ, कितने अरसे से कितनी सदियों से चले आ रहे हैं शाश्वत सत्य है ये तो बिल्कुल जी जी जी बिल्कुल तो आपने इस विषय में कुछ लिखा हो तो वो बताइए तो मैं मैं ऐसे ही मैं पढ़ रहा था तो मुझे कुछ चीजें बड़ी मजेदार मिली और कुछ मैंने कुछ लिखी भी तो मैं खैर वो मातृभाषा पे तो खैर अगर आप सर्च करें तो आपको बहुत कुछ मिलेगा मगर हम लोग केवल मातृभाषा की बात नहीं कर रहे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि मातृभाषा का क्या क्या असर होता है जिंदगी पे और कैसे वो जब अदर टंग बन जाती है तो उसका इफेक्ट कैसा होता है तो उसमें मैं ऐसे पूछ रहा कि आफ्टर ऑल मां की जुबान क्या है मतलब तो क्या है तो मैं मुझे जो ध्यान में आया मैंने कुछ कुछ शब्द ऐसी जोड़ दिए बंदी तो आपको सुनाते हैं शायद आपको पसंद आए कि ये मेरी मां की जुबान है ये मेरी मां की जुबान है कभी लोरी सुनाती है कभी पीठ थपथपाती है कभी डांटती है तो कभी हौले से नसीहत दे जाती है जो भी करती है जब भी जैसी भी रहती है सब दिल का दिल से बया होता है क्योंकि वो मेरी माँ की जुबान से होता है बहुत खूबसूरत तो मेरी माँ की जुबान से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आपने तो थोड़ा भावुक कर दिया <laughs> <laughs> <laughs> तो तो आदमी सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपनी माँ की बोली नहीं भूल सकता जी। जी मुझे भी यही लगता है कि आ, मेरी माँ तो लखनऊ और गाँव में पली बड़ी थी तो उन्होंने अवधी का असर उनकी भाषा में बहुत था और कैसे उनकी भाषा से मेरी बड़े शहरों की भाषा में परिवर्तन आया कि मैं अब उस तरह से अब अवधि उतना खुल नहीं बोल पाती हूँ अब्रज भाषा नहीं बोल पाती हूँ और अब मेरी जबान से मेरे बच्चों की जबान में परिवर्तन आया जबकि मैंने प्रयास बहुत किया उनको हिंदी सिखाने का पर आज याद आया कि मैंने उनको दोहे तो कोई सुनाए नहीं <laughs> तो मैंने भी कुछ मैं बचपन में एक्चुअली दोहे खुद लिखा करती थी तो आज ये इसका श्रेय मैं आप ही को देती हूँ कि जब ये सब बातें सोचने लगी तो मैंने भी कुछ अपनी माँ को ध्यान में रखते हुए तीन दोहे लिखे हैं तो वो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी बिल्कुल सर मेरे साथ सुनाइए बहुत अच्छा लगेगा भाषा आशा माई की भाषा आशा माई वाह भाषा आशा माई की बोलत गए चुपाए बोलत गए छुपाए की भाषा और आशा जो अपनी माँ मा की भाषा थी और उनकी आशाएं थी वो करते करते अब थोड़ी चुप सी लग गई है हाँ. भाषा आशा माई की बोलत गए चुपाए हाँ. काहे विदेश माँ ब्याह कर अपने भय पर आए <laughs> काहे विदेश में ब्याह कर अपने भय पर आए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अपनापन वो तरु है तरु माने पेड़ अपनापन पे वो तरु है जो ऋतु देख फलाए जो सीजनल uh, है मौसम के अनुसार फल देता है yes. अपनापन वो तरु है जो ऋतु देख फलाए काटिन दे हो नीव को नीव बिना मुरझाए नीव बिना मुरझाए बहुत अच्छी बात है बहुत जड़ से अगर अलग कर दिया तो, हाँ. तो सब मुरझा जाता है इस yes. नए परिवेश में जो आप कह रहे हैं ना कि अब नए हमारी भाषा कितनी बदल गई है और यहाँ अदर टंग हो गई है जी। इस नए परिवेश में ढूंढत रोज उपाय मां आंचल की छाव को अब भी मन तरसाए माँ की आंचल की छाव को अब भी मन तरसाए जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर ये तो आपने भाव कर दिया <laughs> तो मुझे तो यही जब माँ मां मा की बोली का अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी माँ के विषय में कहूँ या मैंने जो अपने बच्चों को सिखाया है तो कहीं मुझे लगा कि मेरे लिए मातृभाषा वो है जो मैंने अपनी माँ से सीखी है और अदर टंग वो है जो मैंने अपने बच्चों को आ, <laughs> उनको धरोहर में दी है बहुत बढ़िया बात कही आपने श्रुति जी क्योंकि ये बात अगर समझ में आ जाए लोगों को तो वो सारे कष्ट हो जाएगी क्योंकि बहुत लोग बहुत कॉन्फ्फ्लिक्ट में जी रहे हैं जी हम अपनी अपनी माँ की भाषा सॉरी जी वो जो है हम कैसे अपने बच्चों को दें जी मगर हमने जो तो लिया है वही हम नहीं देंगे हम उसको एनरिज करके उसमें और वैल्यू डाल करके तब देंगे बच्चों को और मतलब भाषा भी हमारी भाषा का इतिहास ही देखिए तो वो बदलती रही है जो लोग अगर चौदहवीं सोलहवीं सदी में जिस तरह की हिंदी चलती थी और हर गांव की हिंदी अलग है हर प्रांत की अपनी अलग मिठास है कल मैंने भोपाल की एक पिक्चर देखी उसमें बिल्कुल जो मेरे नाम के लोग थे तो पात्र उसमें मेरे नाम के पात्र थे पर उनकी बोली बिल्कुल फर्क थी बिल्कुल तो आपके क्या हाँ। मोती चूर चकना चूर देखी बिल्कुल भाई। है। <laughs> <laughs> क्योंकि मैंने भी देखी और मुझे बहुत पसंद आई वो पिक्चर <laughs> तो उसकी अवस्थी और शुक्ला जी हमारे मेरे माता पिता वस्ती है तो मैंने कहा कि ये अच्छा अवस्थी परिवार में इस तरह की भाषा भी चलती है तो बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलता है पर आपने हर हर सौ मील पे जो है वो भाषा एकदम बदल जाती है भारत में हमारे तो खैर क्योंकि उत्तर प्रदेश सनाता रहा है तो उत्तर प्रदेश में इतनी सारी डायलेक्ट इतनी सारी भाषाएं है और माता जी कुछ बोलती थी और दादी दूसरी भाषा बोलती थी तो अच्छा, बहुत ही एक एनरिचमेंट था एक बहुत ही ज्यादा एक जी, मगर जी, ये अच्छी बात आपने कही कि आजकल कुछ पिक्चरें आ रही है जिनमें की आंचलिक भाषा का प्रयोग हो रहा है बहुत अच्छा है और हम स्वागत करते हैं जी जी वो बहुत ही प्रशंसनीय कदम उठाया है क्योंकि कई पिक्चरों में अब जो जो हमारी रीजनल बोलियाँ हैं भाषा से ज्यादा ये बोलियाँ हैं बोलिया। वो दिखाई जा रही हैं तो फिर लोगों में आत्मविश्वास जगता है मुझे अभी मेरे उत्तर प्रदेश में एक रिलेटिव है उन्होंने कुछ पोस्ट किया कि कहते हैं कि हवाई अड्डे पर या रेलवे स्टेशन पर अगर कोई हिंदी में बात करे तो उसे मतलब थोड़ा माना जाता है और केवल अंग्रेजी में वहां बात करनी चाहिए और मुझे वो बात बहुत बहुत अटपटी लगी कि हमने ये कब निर्णय ले लिया कि अपनी भाषा में अगर हम अपनी बात को कहना चाह रहे हैं तो वो आ, हमें आ, कम बुद्धि या कम पढ़ा लिखा बनाता है भी तो भी। ये निर्णय हाँ और किस किसकी लिमिटेड सोच ने किया है वो मुझे वो मुझे कभी समझ नहीं आता पर ये तो भारत में हो रहा है तो अब हमारे अगली पीढ़ी के साथ अगर ये हो तो <laughs> तो आ, उत, उतना बुरा भी नहीं मानना चाहिए हम लोगों को आ, ये जितनी जल्दी हम लोग मान जाएं कि आ, आ, हर तरह से ज्ञान मिलना चाहिए और वाणी मीठी होनी चाहिए आ, एक और था ना शायद आप जानते हो मुझे अभी याद आया ऐसी वाणी बोलिए मन का बिल्कुल ये तो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आपने एक बहुत ही मुख्य विषय को छुआ वो ये है कि अपनी मातृभाषा बोलने में किसी तरह का कोई संकोच नहीं होना चाहिए ना किसी तरह का कोई ये होना चाहिए कि हम अगर अपनी भाषा बोल रहे हैं तो हम कमतर हो गए किसी से या हम अगर अंग्रेजी बै कोई और भाषा कोई भाषा बोलेंगे तो हम कोई महान हो जाएंगे हाँ ठीक है हमने ज्ञान की भाषा हमारी जो थी वो अंग्रेजी थी और उसमें बहुत अच्छी बात है कोई बुरी बात नहीं है और अंग्रेजी का तो खैर हम खुले दिल से स्वागत करते हैं मगर ये कि अपनी मातृभाषा बोलने में कोई भी कोई भी च्चक भी च्चक नहीं चाहिए। कोई किसी किसी क्योंकि जो भी भाषा हमने बोलते हैं हम जैसे हिंदुस्तानी बोल के बड़े हुए गंगा जम संस्कृति के तो हम बोलते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है कुछ शब्द हैं कुछ अवधि के हैं कुछ परिभाषा के हैं जी। तो अच्छा तो बस ये हमारा तो यही संदेश है लोगों को कि भाई अपनी भाषा जो है जो हमने सीखी वो हम बोलते हैं और जो हम सिखा पाए सिखाते हैं बच्चों को वो बच्चे बोलेंगे और इस तरह भाषा का विकास होता रहेगा भाषा का खुली खिड़की है इसमें हवा भी आएगी उसमें तो तो साथ में वो सकता पक्षी भी आ जाए हो सकता है सुग भी आ जाए बाहर की और उसका खिड़की खुली रखनी चाहिए खिड़की ये याद रखना चाहिए कि भाषा बनाई लोगों को और दिलों को जोड़ने के लिए है ना कि उनको अलग करने के लिए जितना ज्यादा तो एक एक और था दोहा की पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ मतलब पोथी यानी किताबें पढ़ पढ़कर जग मुआ मतलब अब आप बताइए मुआबरा समाज जो है ये मतलब पड़ पड़ पोथी पढ़ पढ़ के पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानकोए कोई को मतलब बहुत ऊंचे दर्जे का नहीं हो जाता है ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए जो प्रेम से बात करे वो पंडित होता है अब आप कौन सी भाषा कौन से प्रांत से किस बात को कह रहे हैं उससे कोई बड़ा और छोटा नहीं होता जो दिलों को जोड़ने की बात करे बस वही पंडित होता है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल हंड्रेड परसेंट खरी खरे सोने वाली बात है यह, और ये हमको बिल्कुल याद रखना चाहिए ये हाँ। और ये सारी बातें मतलब जो इन दोहों के रूप में मैं जानती थी मुझे अब खुद आत्मग्लानी हो रही है कि जब बच्चों जब बच्चे घर में थे और मौका था तब मैंने ये कही नहीं तब मैं लंबे लंबे भाषण दिया करती थी और वो लोग कब के ट्यून आउट हो जाते थे <laughs> काश आपसे पहले मुलाकात हुई होती है और ये पॉडकास्ट हम करते देखिए और <laughs> अब हम लोग मिले तो अच्छी बात है क्योंकि अब हम लोग कोशिश यही यही करेंगे कि हम लोग महीने में दो बार कर सकें इसको लेकिन हो सकता है कभी कभी व्यस्तता की वजह से देखिए आप भी बहुत व्यस्त हैं आजकल और मैंने भी अभी जो नई कंपनी शुरू की है तो काम काफी बढ़ गया है तो मैं हो सकता है हम लोग ना कर पाए लेकिन हमारी चेष्टा ये रही कि हम लोग करें अपने श्रोताओं तक तो पहुँचाएं क्योंकि तो जितना आनंद हम लोगों को आता है इसको रिकॉर्ड करने में हम लोग के फीडबैक के हिसाब उतना ही आनंद लोगों को सुनने में आता है तो यहाँ बताते चले अपने श्रोताओं को भी कि भाई हम लोगों ने करीब करीब छह सात हजार प्रति पॉडकास्ट का आंकड़ा पार कर लिया है और हाँ हमारा चेषा ये है कि बहुत जल्दी हम दस हजार के रूप में आ जाए तो मैं अपने सारे मतलब सुनने वालों को कहना चाहूंगी कि आप सबको भी नया वर्ष मुबारक हो और हम लोगों से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि ये एक गौरव की बात है की आप लोग हमारी बातें सुन रहे हैं जी और ये अच्छी बात ये है कि करीब करीब ग्यारह देशों में सुना जा रहा है आजकल हमारा पॉडकास्ट और प्रतिदिन जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था कि आठ नौ दस करीब लाइक उस पर हर हर दिन आते आ रहे हैं तो ये बड़ा प्रोत्साहन देने वाला है हम लोगों को कि इसका मतलब ये कि हमारे भी आरकाइव पॉडकास्ट है वो भी सुना जा रहा है और लोग इसको सलाह हैं तो वही बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने तो के हमारे लिए हमारे लिए इससे मीठी बात और क्या हो सकती है <laughs> इससे मीठी क्या <laughs> बात हो सकती है और हम इसे अभी और भी हमने को इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया अदर देन वर्क ऑफ माउथ और थोड़ा बहुत कभी उसको हम पूछ कर देते अपनी कोस को तो उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया उसी किस्मत से भी फल है तो अब आगे भगवान ने चाह तो इसके और भी श्रोता बढ़ेंगे और अगर आप लोगों ने को पसंद आ रहा है तो कृपया अपने दोस्तों को बताएं अपने मित्रों को बताएँ अपने परिजनों को बताएं और जितना आप सुनेंगे उतने हमें सुनाने के लिए अच्छा लगेगा और आप लोगों को फिर हो और हम लोग ज्यादा यत्न करके अपनी सारी बातें याद करके ढूंढ ढूंढ के आपके लिए मोती खोज खोज कर लाते रहेंगे बिल्कुल आपने सही कहा एक आधे घंटे के पॉडकास्ट के लिए हम का करीब दो तीन चार घंटे का रिसर्च और है क्योंकि चाहते हैं कि बहुत अच्छा बने लोगों को सुनकर कुछ नया लगे क्योंकि आम बातें तो फिर होती ही रहती हैं कुछ एक नया दृष्टिकोण मिले समझ आए कि हम लोग यहाँ सिलिकॉन वैली में रहने वाले लोग क्या सोच रहे हैं कैसे हम लोग बदल गए हैं हमारा जो हमारा सोच है वो कैसे बदली है तो ये अगर लोगों को इसमें दिलचस्पी आ रही है तो इस मतलब नेकी और पूछ पूछ हम तो करते रहेंगे बिल्कुल हम करते रहें तो करते रहेंगे तो चलिए सा फिर हम इसका समापन करते हैं आप अपना जो संपर्क है वो बता दें कि संपर्क कैसे करें लोग आपसे जी और आपने तो फेसबुक पेज वगैरह भी खोल रखा है पर अगर सुनने वाले मुझसे संपर्क करना चाहें तो मेरे ट्विटर हैंडल पर आ, यानी एट श्रुति डब्ल्यू ए आर आई पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं बिल्कुल जी और अब हम इसी नोट पे फिर हम लोग मिला लेते हैं आप भी अपना ट्विटर हैंडल दे दीजिए मैं अपना ट्विटर हैंडल बता देता हूँ एट इंडो जीनियस आई एंड डी ओ एज इन इंडियन एंड जी एन आई यू एस एज इन आइंस टाइम बहुत बढ़िया <laughs> <laughs> तो चलिए साहब बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी और हम लोग पुनः मिलेंगे लो अपने श्रोताओं से बहुत जल्दी और, और जैसे जैसे मेरी माँ अपनी चिट्ठियों में साइन ऑफ करती थी शेष फिर शेष फिर इति और संजय थैंक यू थैंक यू जी थैंक यू नमस्कार नमस्कार